जैसे पति के सुख के लिए सुंदर वस्त्र परिधान कर पत्नी अपना सुंदर मोह में शरीर पति के सामने प्रकट करती है भाषार्थ और किसी एक विद्वान को सृष्ट पुरुषों के मध्य स्थिर बुद्धिवाला श्रीमान कहते हैं वारी का सामर्थ्य प्रकट करने में कोई भी इसके समान नहीं हो सकता वही सर्व सृष्टत्त को प्राप्त करता है तथा जो वह बंध्या गाओ की भांति छलपूंड वाणी सहित विचरता है, भाषार्थ। जो विद्वान उपकारी वेदों के अधिष्ठाता वेत्ता परम मित्र को त्यागता है, उसकी वाणी में भी कोई फल नहीं है। वह जो कुछ श्रमण करता है, जर्थ ही श्रमण करता है, और वह सत्कार्य का कल्याण मार्ग नहीं जान सकता, भाषार्थ।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 इसी प्रकार मानों में भी ज्ञान की दृष्ट से असमानता रहती है भाषार्थ समान योग्यता वाले ज्ञानी ब्राह्मण मन से अच्छी प्रकार मनह पूर्वक वेदार्थ के गुण दोष को निरूपण परीक्षण के लिए जब इकट्ठे होते हैं तब किसी व्यक्ति को वेद विद्या से अज्ञान जानकर छोड़ देते हैं और कुछ इस विद्वान ब्राह्मण वेदार्थ ज्ञाता होकर विचरण करते हैं भाषार्थ जो ये वेदार्थ न जानने वाले और विद्वान इस लोक में ब्राह्मणों के तथा परलोक में देवों के साथ यज्ञाधिकार्य नहीं करते और जो न ब्रह्मवेद जानने � वे ज्ञानी नहीं होते, वे ये पाप कारिली लौकिक वाड़ी को प्राप्त कर मूढ़ व्यक्त की भांति हल आदि साधन लेकर अपना भरण पोषण कृषि आदि व्यवहार से करते हैं।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 तथा दूसरा सक्वरी रिजाओं में गायत्री जंद में सोम का गान करता है। कोई एक वेदविद्वान प्रत्येक इष्ट कार्य में प्रायश्चित आदि विद्या का उपदेश करता है कोई पुरोहित यज्ञ के विभिन्न कार्यों का विशेष प्रकार से अनुष्ठान करता है इत्यष्ट द्वितीयो अध्याय अथष्ट तृतीयो अध्याय द्वि सप्त ततम सुक्तम हम देवों आदित्यों के जन्म का स्पष्ट रूप का के स्तोत्रों से यज्ञानुष्ठान में स्थापित होता है, वह आने वाले काल में स्तोता का साक्षात दर्शन करेगा। भाषार्थ विहस्पति अथमा अदित ने लुहार की भांति इन देवों को उत्पन्न किया। देवों के पूर्व युग में असत से सत उत्पन्न हुआ, अव्यक्त ब्रह्म से व्यक्त देवादि उत्पन्न हुए। भाषार्थ देवों के पूर्व युग म असत से सत उत्पन्न हुआ इसके अनंतर दिशाएं उत्पन्न हुईं तथा तदुपरांत वृक्ष उत्पन्न हुए भासार्थ वृक्षों से पृथ्वी उत्पन्न हुई और पृथ्वी से दिशाएं उत्पन्न हुईं आदित्य से दक्ष उत्पन्न हुआ और दक्ष से अदिति उत्पन्न हुईं भासार्थ हे दक्ष जो तेरी पुत्री थी वही अदिति थी तथा उसने देवों को जन्म दिया उससे पूजनीय हे देवों, तुम इस जल में सृष्ट रीति से स्थित हुए, तब नाचते हुए, मोड़ करते हुए, तुम्हारा दुहसा अनशभूत एक आदित्य ऊपर आया, भाषार्थ। जिस समय हे देवों, जैसे मेघ वर्षा से भूमि को पूरित करते हैं, उसी प्रकार तुमने अपने तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त किया।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 इस प्रकार मित्र के समय मरुतों ने भी इंद्र की स्तुति युक्त प्रशंसा की जिस समय गर्भ धारय इत्री इंद्र माता ने इंद्र को जन्म दिया तब देव उत्साहित हुए भाषार्थ शत्रुओं के द्रोही इंद्र के समीप नियमबद्ध सेना भी बैठी हुई है गमनशील मरुतों के साथ रहे हुए इंद्र को मरुतों ने बहुत से स्तुति युक्त वचनों से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 तू अपने तेजस्वी एवं पराक्रम युक्त मित्रों के मरुतों के साथ वृत्र का संघार करने के लिए गया आकर तूने शत्रुओं के बलवान एवं सुंदर शरीरों को ध्वस्त किया